वेदांत दर्शन अध्याय दो पाद दो सूत्र बीस संबंध पूर्व सूत्र में यह बात बताई गई कि अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि की उत्पत्ति मात्र में ही निमित्त माने गए हैं अतः उनसे संघात समुदाय की सिद्धि नहीं हो सकती अब यह सिद्ध करते हैं कि वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि भावों की उत्पत्ति में भी निमित्त नहीं हो सकते उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात चथा उत्तरोत्पादे बाद में होने वाले भाव की उत्पत्ति के समय पूर्वनिरोधात पहले क्षण में विद्यमान कारण का नाश हो जाता है इसलिए पूर्वोक्त अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति में कारण नहीं हो सकते व्याख्या घट और वस्त्र आदि में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि कारणभूत मृतिका और तंत्र आदि अपने कार्य के साथ विद्यमान रहते हैं तभी उनमें कार्य कारण भाव की सिद्धि होती है किंतु बौद्ध मत में समस्त पदार्थों का प्रत्येक क्षण नाश माना गया है, अतः उनके मतानुसार कार्य में कारण की विद्यमानता सिद्ध नहीं होगी जिस क्षण में कार्य की उत्पत्ति होगी उसी क्षण में कारण का निरोध अर्थात विनाश हो जाएगा इसलिए उनकी मान्यता के अनुसार कारण कार्य भाव की सिद्धि न होने से वे अविद्या आदि हेतु संस्कार आदि उत्तरोत्तर भावों की उत्पत्ति के कारण नहीं हो सकते संबंध कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति मान ले तो क्या आपत्ति है इस पर कहते हैं असतीज्ञोपरोध योग सूत्र की असती कारण के न रहने पर भी कार्य की उत्पत्ति माने मानने से अप्रतिज्ञोपरोध प्रतिज्ञा भंग होगी अन्यथा नहीं तो योगपद्यम कारण और कार्य की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी व्याख्या बौद्ध मत में चार हेतुओं से विज्ञान की उत्पत्ति मानी गई है उनके नाम इस प्रकार हैं अधिप्रति प्रत्यय सहकारी प्रत्यय समानंतर प्रत्यय और आलंबन प्रत्यय ये क्रमशः इंद्रिय प्रकाश मनोयोग और विषय के पर्याय हैं इन चारों हेतुओं के होने पर भी विज्ञान की उत्पत्ति होती है यह उनकी प्रतिज्ञा है यदि कारण के बिना ही कार्य की उत्पत्ति मानी जाए तो उक्त प्रतिज्ञा भंग होगी और यदि ऐसा नहीं मानते हैं तो कारण और कार्य दोनों की एक काल में सत्ता माननी पड़ेगी अतः किसी प्रकार भी उनका मत समीचीन अथवा उपाधेय नहीं है संबंध बौद्ध मतानुयायी यह मानते हैं कि प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या तथा आकाश इन तीनों के अतिरिक्त समस्त वस्तुएँ क्षणिक प्रतिक्षण नष्ट होने वाली है दोनों विरोध और आकाश तो कोई वस्तु ही नहीं है ये अभाव मात्र है निरोध तो विनाश का बोधक होने से अभाव है ही आकाश भी आवरण का अभाव मात्र ही है इनमें से आकाश की अभाव रूपता का निराकरण तो वे सूत्र में किया जाएगा जहां उनके माने हुए दो प्रकार के निरोधों का निराकरण करने के लिए कहते हैं सूत्र बाईस प्रतिसंख्या प्रतिसंख्या निरोधा निरोधाख्या प्राप्ति प्रतिसंख्या प्रति निरोध प्रति और अप्रतिसंख्या निरोध इन दो प्रकार के निरोधों की सिद्धि नहीं हो सकती अविच्छेदात क्योंकि संतान प्रवाह का विच्छेद नहीं होता व्याख्या उनके मत में जो बुद्धिपूर्वक सहेतुक विनाश है उसका नाम प्रतिसंख्या निरोध है यह तो पूर्ण ज्ञान से होने वाले आत्यंतिक प्रलय का वाचक है दूसरा जो स्वभाव से ही बिना किसी निमित्त के अबुद्धिपूर्वक विनाश होता है उसका नाम अप्रतिसंख्या निरोध है यह स्वाभाविक प्रलय है यह दोनों प्रकार का निरोध किसी वस्तु का न रहना उनके मतानुसार सिद्ध नहीं हो सकता क्योंकि वे समस्त पदार्थों को प्रतिक्षण विनाशील मानते हैं और असत कारणों से कार्य की उत्पत्ति भी प्रतिक्षण स्वीकार करते हैं इस मान्यता के अनुसार एक पदार्थ का नाश और दूसरे की उत्पत्ति का क्रम विद्यमान विद्यमान विद्यमान रहने से दोनों की परंपरा निरंतर चलती ही रहेगी इसके रुकने का कोई भी कारण उनकी मान्यता के अनुसार नहीं है इसीलिए किसी प्रकार के निरोध की सिद्धि नहीं होगी संबंध बौद्ध मत वाले ऐसा मानते हैं कि सब पदार्थ क्षणिक है और असत्य होते हुए भी भ्रांति रूप अविद्या के कारण स्थिर और सत्य प्रतीत होते हैं ज्ञान के द्वारा अविद्या का अभाव होने से सब का अभाव हो जाता है इस प्रकार बुद्धिपूर्वक निरोध की सिद्धि होती है इसका निराकरण करने के लिए कहते हैं उभयथा च दो सात सूत्र तय उभयथा दोनों प्रकार से भी दोषार दोष आता है इसलिए उनकी मान्यता युक्ति संगत नहीं है या क्या यदि यह माना जाए कि भ्रांति रूप अविद्या से प्रतीत होने वाला यह जगत पूर्ण ज्ञान से अविद्या का नाश होने पर उसी के साथ नष्ट हो जाता है तब तो जो बिना कारण के अपने आप विनाश सब पदार्थों का अभाव माना गया है उस अप्रतिसंख्यारोध की मान्यता में विरोध आवेगा तथा यदि यह माना जाए कि भ्रांति से प्रतीत होने वाला जगत बिना पूर्ण ज्ञान के अपने आप नष्ट हो जाता है तब ज्ञान और उसके साधन का उपदेश व्यर्थ होगा हो अतः उनका मत किसी प्रकार भी युक्त संगत नहीं है संबंध अब आकाश कोई पदार्थ नहीं किंतु आवरण का अभाव मात्र है इस मान्यता का खंडन करते हैं सूत्र चौबीस आकाशे चा विशेषात आकाशे आकाश के विषय में भी उनकी मान्यता ठीक नहीं है अविशेषात क्योंकि अन्य भाव पदार्थों से उसमें कोई विशेषता नहीं है व्याख्या पृथ्वी जल आदि जितने भी भाव पदार्थ देखे जाते हैं उन्हीं की भांति आकाश भी भाव रूप है आकाश की भी सत्ता का सबको बोध होता है पृथ्वी गंध का जल रस का तेज रूप का तथा वायु स्पर्श का आश्रय है इसी प्रकार शब्द का भी कोई आश्रय होना चाहिए आकाश ही उसका आश्रय है आकाश में ही शब्द का श्रवण होता है यदि आकाश न हो तो शब्द का श्रवण ही नहीं हो सकता प्रत्येक वस्तु के लिए आधार और अवकाश अर्थात स्थान चाहिए आकाश ही शेष चार भूतों का आधार है तथा वही संपूर्ण जगत को अवकाश देता है इससे भी आकाश की सत्ता प्रत्यक्ष है पक्षी आकाश में चलने के कारण ही खग या विहंग कहलाते हैं कोई भी भाव पदार्थ अभाव में नहीं विचरण करता है श्रुति ने परमात्मा से आकाश की उत्पत्ति स्पष्ट शब्दों में स्वीकार की है आत्मन आकाश सम्भूत इस प्रकार युक्ति तथा प्रमाण से भी आकाश की सत्ता सिद्ध है कोई ऐसा विशेष कारण नहीं है जिससे आकाश को भाव रूप न माना जा सके अतः आकाश की अभाव रूपता किसी प्रकार सिद्ध न होने के कारण बौद्धों की मान्यता युक्तिसंगत नहीं है संबंध बौद्धों के मत में आत्मा भी नित्य वस्तु नहीं क्षणिक है अतः उनके इस मान्यता का खंडन करते हुए कहते हैं सूत्र 25 अनुस्मृतेश्च अनुस्मृतेह पहले के अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है इसलिए अनुभव करने वाला आत्मा क्षणिक नहीं है इस युक्ति से भी बौद्धमत असंगत सिद्ध होता है व्याख्या सभी मनुष्यों को अपने पहले किए हुए अनुभवों का बारंबार स्मरण होता है जैसे मैंने अमुक दिन अमुक ग्राम में अमुक वस्तु देखी थी मैं बालकपन में अमुक खेल खेला करता था मैंने आज से बीस वर्ष पहले जिसे देखा था वही यह है इत्यादि इस प्रकार पूर्व अनुभवों का जो बारंबार बार स्मरण होता है उसे अनुस्मृति कहते हैं यह तभी हो सकती है जबकि अनुभव करने वाला आत्मा नित्य माना जाए उसे क्षणिक मानने से तो यह स्मरण नहीं बन सकता क्योंकि एक क्षण पहले जो अनुभव करने वाला था वह वा दूसरे क्षण में नहीं रहता बहुत वर्षों में तो असंख्य क्षणों के भीतर असंख्य बार आत्मा का परिवर्तन हो जाएगा अतः उक्त अनुस्मृति होने के कारण यही सिद्ध होता है कि आत्मा क्षणिक नहीं किंतु नित्य है इसीलिए बौद्धों का क्षणिक सर्वथा अनुपन्न है संबंध बौद्धों का यह कथन है कि जब बोया हुआ बीज स्वयं नष्ट होता है तभी उससे अंकुर उत्पन्न होता है दूध को मिटाकर दही बनता है इसी प्रकार कारण स्वयं नष्ट होकर ही कार्य उत्पन्न करता है इस तरह अभाव से ही भाव की उत्पत्ति होती है उनके इस धारणा का खंडन करने के लिए सूत्रकार कहते हैं सूत्र छब्बीस नास असतः असत से कार्य की उत्पत्ति न नहीं हो सकती अदृष्टत्वाद क्योंकि ऐसा देखा नहीं गया है व्याख्या खरगोश के सिंह आकाश के फूल और बंधा पुत्र आदि केवल वाणी से ही कहे जाते हैं वास्तव में है नहीं तथा आकाश में नीलापन और तिरवरे आदि बिना हुए ही प्रतीत होते हैं ऐसे असत पदार्थों में किसी कार्य की उत्पत्ति या सिद्धि नहीं देखी जाती है उनसे विपरीत जो मिट्टी जल आदि सत पदार्थ हैं उनसे घट और बर्फ आदि कार्यों की उत्पत्ति प्रत्यक्ष देखी जाती है इससे यह सिद्ध होता है कि जो वास्तव में नहीं है केवल वाणी से जिसका कथन मात्र होता है अथवा जो बिना हुए ही प्रतीत हो रहा है उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती बीज और दूध का अभाव नहीं होता किंतु रूपांतरण मात्र होता है अतः जगत का कारण सत है और वह सर्वथा सत है इसलिए बौद्धों की उपयुक्त मान्यता असंगत है संबंध किसी नित्य चेतन कर्ता के बिना क्षणिक पदार्थों से अपने आप कार्य उत्पन्न होते हैं इस मान्यता का खंडन दूसरी युक्ति के द्वारा करते हैं सूत्र सत्ताईस उदासीनाम ना भी चवं सिद्धि ही च इसके सिवा एवं इस प्रकार बिना कर्ता के स्वतः कार्य की उत्पत्ति मानने पर उदासीना नाम उदासीन कार्य सिद्धि के लिए चेष्टा न करने वाले पुरुषों का अपी भी सिद्धि ही कार्य सिद्ध हो सकता है व्याख्या यदि ऐसा माना जाए कि कार्य की उत्पत्ति होने में किसी नित्य चेतन कर्ता की आवश्यकता नहीं है क्षणिक पदार्थों के समुदाय से अपने आप कार्य उत्पन्न हो जाता है तब तो जो लोग उदासीन रहते हैं कार्य आरंभ नहीं करते या उसकी सिद्धि की चेष्टा से विरत रहते हैं उनके कार्य भी पदार्थगत शक्ति से अपने आप सिद्ध हो जाने चाहिए परंतु ऐसा नहीं देखा जाता इससे यह सिद्ध होता है के ऊपर युक्त मान्यता समीचीन नहीं है संबंध यहां तक बौद्धों के क्षणिक का खंडन किया गया अब विज्ञानवाद का खंडन करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ किया जाता है विज्ञानवादी बौद्ध योगाचार मानते हैं कि प्रतीत होने वाला बाह्य पदार्थ वास्तव में कुछ नहीं है केवल मात्र स्वप्न की भांति बुद्ध की कल्पना है इस मान्यता का खंडन करते हैं सूत्र अठाईस नाभाव उपलब्धे है अभाव जानने में आने वाले पदार्थों का अभाव न नहीं है उपलब्धे क्योंकि उनकी उपलब्धि होती है व्याख्या जानने में आने वाले बाह्य पदार्थ मिथ्या नहीं है वे कारण रूप में तथा कार्य रूप में भी सदा ही सत्य है इसलिए उनकी प्रत्यक्ष उपलब्धि होती है यदि वे स्वप्नगत पदार्थों तथा आकाश में दिखने वाली नीलिमा आदि की भांति सर्वथा मिथ्या होते तो इनकी उपलब्धि नहीं होती संबंध विज्ञानवादियों की ओर से यह कहा जा सकता है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं हो सकती क्योंकि स्वप्न में प्रतीत होने वाले तथा बाजीगर द्वारा उपस्थित किए जाने वाले पदार्थ यद्यपि सत्य नहीं होते तो भी इनकी उपलब्धि देखी जाती है इस पर कहते हैं सूत्र 29। न स्वप्नादिवत वैधर्म्यात् जागृत अवस्था में उपलब्ध होने वाले पदार्थों से स्वप्न आदि में प्रतीत होने वाले पदार्थों के धर्म में भेद होने के कारण ची जागृत में उपलब्ध होने वाले पदार्थ स्वपनाधिव स्वपनादि में उपलब्ध पदार्थों की भांति न मिथ्या नहीं है व्याख्या स्वपनावस्था में प्रतीत होने वाले पदार्थ पहले के देखे सुने और अनुभव किए हुए ही होते हैं तथा वे जागने पर उपलब्ध नहीं होते एक के स्वप्न की घटना दूसरे को नहीं दिखती उसी प्रकार बाजीगर द्वारा कल्पित पदार्थ भी थोड़ी देर के बाद नहीं उपलब्ध होते मरुभूमि की तप्त बालुका राशि में प्रतीत होने वाले जल सीप में दिखने वाली चांदी तथा भ्रमवस्त्र प्रतीत होने वाली दूसरी किसी वस्तु की भी सत्ता रूप से उपलब्ध नहीं होती है परंतु जो जागृत काल में प्रत्यक्ष दिखाई देने वाली वस्तुएँ हैं उनके विषय में ऐसी बात नहीं है वे एक ही समय बहुतों को समान रूप से उपलब्ध होती हैं कालांतर में भी उनकी उपलब्धि देखी जाती है एक प्रकार का आकार नष्ट कर दिया जाने पर भी दूसरे आकार में उनकी सत्ता विद्यमान रहती है इस प्रकार स्वप्नादि में भ्रांति से प्रतीत होने वाले पदार्थों के और सत्पदार्थों के धर्मों में बहुत अंतर है इसलिए स्वपनादि के दृष्टांत के बल पर यह कहना उपयुक्त नहीं है कि उपलब्धि मात्र से पदार्थ की सत्ता सिद्ध नहीं होती संबंध विज्ञानवादी ऐसा कहते हैं कि बाह्य पदार्थ न होने पर भी पूर्ववासना के कारण बुद्धि द्वारा उन विचित्र पदार्थों का उपलब्ध होना संभव है अतः इसका खंडन करते हैं सूत्र तीस न भावोन्ब अनुपलब्धे है भाव विज्ञानवादियों द्वारा कल्पित वासना की सत्ता न सिद्ध नहीं होती अनुपलब्ध है क्योंकि उसके मत के अनुसार बाह्य पदार्थों की उपलब्धि ही नहीं हो सकती व्याख्या जो वस्तु पहले उपलब्ध हो चुका है चुकी है उसी के संस्कार बुद्धि में जमते हैं और वे ही वासना रूप से स्फुर्त होते हैं पदार्थों की सत्ता स्वीकार न करने से उनकी उपलब्धि नहीं होगी और उपलब्धि सिद्ध हुए बिना पूर्व अनुभव के अनुसार वासना का होना सिद्ध नहीं होगा इसलिए विज्ञानवादियों की मान्यता ठीक नहीं है बाह्य पदार्थों को सत्य मानना ही युक्तिसंगत है संबंध प्रकार प्रकारांतर से वासना का खंडन करते हैं सूत्र इकतीस क्षणिकवात चलिकत्वात् चार। चार। बौद्ध मत के अनुसार वासना के आधारभूता बुद्धि भी क्षणिक है इसलिए च भी वासना की सत्ता सिद्ध नहीं होती व्याख्या वासना के आधारभूत जो बुद्धि है उसे भी विज्ञानवादी क्षणिक मानते हैं इसलिए वासना के आधार की स्थिर सत्ता न होने के कारण निराधार वासना का अस्तित्व सिद्ध नहीं हो सकता इसलिए भी बौद्ध मत भ्रांतिपूर्ण है संबंध अब सूत्रकार बौद्ध मत में सब प्रकार की अनुपत्ति होने के कारण उसकी अनुपयोगिता सूचित करते हुए इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं सूत्र बत्तीस सर्वथानुपत्ते विचार करने पर बौद्ध मत में सर्वथा सब प्रकार से अनुपत्ते है अनुपत्ति अर्थात असंगति दिखाई देती है इसलिए ज भी बौद्ध मत उपाधेय नहीं है व्याख्या बौद्ध मत की मान्यताओं पर जितना ही विचार किया जाता है उतना ही उनकी प्रत्येक बात युक्ति विरुद्ध जान पड़ती है बौद्धों की प्रत्येक मान्यता का युक्तियों से खंडन हो जाता है अत वह कदापि उपादेय नहीं है यहां सूत्रकार ने प्रसंग का उपसंहार करते हुए माध्यमिक बौद्धों के सर्वशून्यवाद का भी खंडन कर दिया यह बात इसी के अंतर्गत समझ लेने चाहिए तात्पर्य यह कि क्षणिकवाद और विज्ञानवाद का जिन युक्तियों से खंडन किया गया है उन्हीं के द्वारा सर्वशून्यवाद का भी खंडन हो गया ऐसा मानना चाहिए संबंध यहाँ तक बौद्ध मत का निराकरण करके अब जैन मत का खंडन करने के लिए नया प्रकरण आरंभ करते हैं जैनी लोग सप्तभंगी न्याय के अनुसार एक ही पदार्थ की सत्ता और असत्ता दोनों स्वीकार करते हैं उनकी इस मान्यता का निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं सूत्र ३३ न कस्मिन न संभवात एक कस्मिन एक, एक सत्य पदार्थ में न परस्पर विरुद्ध अनेक धर्म नहीं रह सकते असंभवात क्योंकि यह असंभव है व्याख्या जैनिक लोग सात पदार्थ उनके बताए हुए सात पदार्थ इस प्रकार है जीव अजीव आश्रव संवर निर्जर बंध और मोक्ष और पंच अस्तिकाए पांच अस्तिकाय इस प्रकार है जीवास्तिकाए पुदलादिस्तिकाय धर्मस्तिकाय अधर्मास्तिकाय तथा आकाशास्तिकाए मानते हैं और सर्वत्र सप्तभंगी न्याय की अवतारणा करते हैं उनकी मान्यता के अनुसार सप्तभंगी न्याय का स्वरूप इस प्रकार है पहला स्यादस्थि पदार्थ की सत्ता है दूसरा श्यान्स्ति प्रकारांतर से पदार्थ की सत्ता नहीं है तीसरा सियादस्थि च नास्ती च हो सकता है कि पदार्थ की सत्ता हो भी और न भी हो चौथा सद वक्तव्य संभव है वस्तु का स्वरूप कहने या वर्णन करने योग्य न हो पांचवा सदस्थि चा वक्तव्य संभव है वस्तु की सत्ता हो पर वह वर्णन करने योग्य ना हो छठवा सदनास्ती चा वक्तव्य संभव है वस्तु की सत्ता भी न हो और वह वर्णन करने योग्य भी न हो तथा सातवां सा दस्ती च नास्ती चा, चा वक्तव्य संभव है वस्तु की सत्ता हो न भी हो और वह वर्णन करने योग्य भी न हो इस तरह वे प्रत्येक पदार्थ के विषय में विकल्प रखते हैं सूत्रकार ने सूत्र के द्वारा इसी का निराकरण किया है उनका कहना है कि जो एक सत्य पदार्थ है उसके प्रकार भेद तो हो सकते हैं परंतु उसमें विरोधी धर्म नहीं हो सकते जो वस्तु है उसका अभाव नहीं हो सकता जो नहीं है उसकी विद्यमानता नहीं हो सकती जो नित्य पदार्थ हैं, वह नित्य ही है अनित्य नहीं है जो अनित्य है वह अनित्य ही है नित्य नहीं है इस प्रकार समझ लेना चाहिए अतः जैनियों का प्रत्येक वस्तु को विरुद्ध धर्मों से युक्त मानना युक्त संगत नहीं है संबंध लोगों की दूसरी मान्यता यह है कि आत्मा का माप शरीर के बराबर है उसमें दोष दिखाते हुए सूत्रकार कहते हैं सूत्र चौतीस एवं चात्मा काम एवं चा इसी प्रकार आत्मा काम आत्मा को अपूर्ण एक देसी अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्तिसंगत नहीं है व्याख्या जिस प्रकार एक पदार्थ में विरुद्ध धर्मों को मानना युक्तिसंगत नहीं है उसी प्रकार आत्मा को एक देसी अर्थात शरीर के बराबर माप वाला मानना भी युक्तिसंगत नहीं है क्योंकि किसी मनुष्य शरीर में रहने वाले आत्मा को यदि उसके कर्मवश कभी चीटी का शरीर प्राप्त हो तो वह उसमें कैसे समाएगा इसी तरह यदि उसे हाथी का शरीर मिले तो उसका माप हाथी के बराबर कैसे हो जाएगा इसके सिवा मनुष्य का शरीर भी जन्म के समय बहुत छोटा सा होता है पीछे बहुत बड़ा हो जाता है तो आत्मा का माप किस अवस्था के शरीर के बराबर मानेंगे शरीर का हाथ या पैर आदि कोई अंग कट जाने से आत्मा नहीं कट जाता इस प्रकार विचार करने से आत्मा को शरीर के बराबर मानने की बात भी सर्वथा दोषपूर्ण प्रतीत होती है अतः तो जैन मत भी अनुपपन्न होने के कारण अमान्य है संबंध यदि जैनी लोग यह कहें कि आत्मा छोटे शरीर में छोटा और बड़े में बड़ा है हो जाता है इसलिए हमारी मान्यता में कोई दोष नहीं है तो इसके उत्तर में कहते हैं सूत्र पैंतीस न चर्यादप्य विरोधो विकारादिभ्यः च इसके सिवा पर्यात आत्मा को घटने बढ़ने वाला मान लेने से भी विरोध का निवारण नहीं हो सकता विकार आदिभ्य क्योंकि ऐसा मानने पर आत्मा में विकार आदि दोष प्राप्त होंगे व्याख्या यदि यह मान लिया जाए कि आत्मा को जब जब जैसा माप वाला छोटा बड़ा शरीर मिलता है तब तब वह भी वैसी ही माप वाला हो जाता है तो भी आत्मा निर्दोष नहीं ठहरता क्योंकि ऐसा मान लेने पर उसको विकारी अवयवयुक्त अनित्य तथा इसी प्रकार अन्य अनेक दोषों से युक्त मानना हो जाएगा जो पदार्थ घटता बढ़ता है वह अवयव युक्त होता है किंतु आत्मा अवयव युक्त नहीं माना गया है घटने बढ़ने वाला पदार्थ नित्य नहीं हो सकता परंतु आत्मा को नित्य माना गया है घटना और बढ़ना विकार है यह आत्मा में संभव नहीं है क्योंकि उसे निर्विकार माना गया है इस प्रकार घटना बढ़ना मानने से अनेक दोष आत्मा में प्राप्त हो सकते हैं अतः जैनियों की उपर्युक्त मान्यता युक्त युक्ति संगत नहीं है संबंध जीवात्मा को शरीर के बराबर माप वाला मानना सर्वथा असंगत है इस बात को प्रकारांतर से सिद्ध करते हैं सूत्र छत्तीस अंत्यावस्थितें नित्यत्वाद् अविशेषः च और अंत्यावस्थितें अंतिम अर्थात मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति स्वीकार की गई है इसलिए उभय नित्यत्वात् आदि और मध्य अवस्था में जो उसका परिमाण माप रहा है उसको भी नित्य मानना हो जाता है अतः अविशेष कोई विशेषता नहीं रह जाती सब शरीरों में उसका एक सा माप सिद्ध हो जाता है व्याख्यात जैन सिद्धांत में यह स्वीकार किया गया है कि मोक्षावस्था में जो जीव का परिमाण है उसकी नित्य स्थिति है यह घटता बढ़ता नहीं है इस कारण आदि और मध्य की अवस्था में भी जो उसका परिमाण है उसको भी उसी प्रकार नित्य मानना हो जाता है क्योंकि पहले का माप अनित्य मान लेने पर अंतिम माप को भी नित्य नहीं माना जा सकता जो नित्य है वह सदा से ही एक सा रहता है बीच में घटता बढ़ता नहीं है इसलिए पहले या बीच की अवस्थाओं में जितने शरीर उसे प्राप्त होते हैं उन सब में उसका छोटा या बड़ा एक सा ही माप मानना पड़ेगा किसी प्रकार की विशेषता का मानना युक्तिसंगत नहीं होगा इस प्रकार पूर्वापर की मान्यता में विरोध होने के कारण आत्मा को प्रत्येक शरीर के माप वाला मानना सर्वथा असंगत है अतने जैन सिद्धांत मानने के योग्य नहीं है संबंध इस प्रकार अनिश्वरवादियों के मत का निराकरण करके अब पाशुपत सिद्धांत वालों की मान्यता में दोष दिखाने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं सूत्र सैतीस पत्युर सामंजस्यात पत्यु हो अर्थात पशुपति का मत भी आदरणीय नहीं है असामंजस्यात क्योंकि वह युक्ति विरुद्ध है व्याख्या पशुपति मत को मानने वालों की कल्पना बड़ी विचित्र है इनके मत में तत्वों की कल्पना वेद विरुद्ध है तथा मुक्ति के साधन भी ये लोग वेद विरुद्ध ही मानते हैं उनका कथन है कि कंठी रुचिका कुंडल जटा भस्म और यज्ञोपवीत ये छह मुद्राएं हैं इनके द्वारा जो अपने शरीर को मुद्रित अर्थात चिन्हित कर लेता है वह इस संसार में पुनः जन्म नहीं धारण करता हाथ में द्राक्ष का कंकड़ पहनना मस्तक पर जटा धारण करना मुर्दे की खोपड़ी लिए रहना तथा शरीर में भस्म लगाना इन सब से मुक्ति मिलती है इत्यादि प्रकार से वे चिन्ह धारण करने मात्र से भी मोक्ष होना मानते हैं इसके सिवा वे महेश्वर को केवल निमित्त कारण तथा प्रधान को उपाधारण कर का, कारण मानते हैं ये सब बातें युक्ति संगत नहीं हैं इसलिए यह मत मानने योग्य नहीं हैं संबंध अब पशुपतों के दार्शनिक मत निमित्त कारणवाद का खंडन करते हैं सूत्र अड़तीस संबंधानुपत्ते संबंधानुपत्ते संबंध की सिद्धि न होने से भी यह मान्यता असंग है व्याख्या पाशुपतों की मान्यता के अनुसार यदि ईश्वर को केवल निमित्त कारण माना जाए तो उपादान कारण के साथ उसका किस प्रकार संबंध होगा यह बताना आवश्यक है लोक में यह देखा जाता है कि शरीरधारी निमित्त कारण कुंभकार आदि ही घट आदि कार्य के लिए मृतिका आदि साधनों के साथ अपना सहयोग संबंध स्थापित करते हैं किंतु ईश्वर शरीर आदि से रहित निराकार है अतः उसका प्रधान आदि के साथ संयोग रूप संबंध नहीं हो सकता अतः उसके द्वारा श्रेष्ठ रचना भी नहीं हो सकेगी जो लोग वेद को प्रमाण मानते हैं उनको तो सब बातें युक्ति से सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं पड़ती क्योंकि वे पर ब्रह्म परमेश्वर को वेद की कथनानुसार सर्वशक्तिमान मानते हैं अतः वह शक्तिशाली परमेश्वर स्वयं ही निमित्त और उपादान कारण हो सकता है वेदों के प्रति जिनकी निष्ठा है उनके लिए युक्ति का कोई मूल्य नहीं है वेद में जो कुछ कहा गया है वह निर्भ्रांत सत्य है युक्ति उसके साथ रहे तो ठीक है न रहे तो भी कोई चिंता नहीं है किंतु जिनका मत केवल तर्क पर ही अवलंबित है उनको तो अपनी प्रत्येक बात तर्क से सिद्ध करनी ही चाहिए परंतु पाशुपातों की उपर्युक्त मान्यता न वेद से सिद्ध होती है न तर्क से ही अतः सर्वथा अमान्य है संबंध अब उक्त मत में दूसरी अनुपत्ति दिखलाते हैं सूत्र उनतालीस अधिष्ठानुपत्च अधिष्ठानुपत्ते अधिष्ठान की उत्पत्ति न होने के कारण भी ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना उचित नहीं है व्याख्या उनकी मान्यता के अनुसार जैसे कुंभकार मृत्यु का आदि साधन सामग्री का अधिष्ठाता होकर घट आदि का कार्य करता है उसी प्रकार शिष्टकर्ता ईश्वर भी प्रधान आदि साधनों का अधिष्ठाता होकर ही शिष्ट कार्य कर सकेगा परंतु न तो ईश्वर ही कुंभकार की भांति सशरीर है और न प्रधान ही मिट्टी आदि की भांति साकार है अतः से रहित प्रधान निराकार ईश्वर का अधिष्ठेय कैसे हो सकता है इसलिए ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानने वाला पाशुमतमत युक्ति विरुद्ध होने के कारण मान्य नहीं है संबंध यदि ऐसी बात है तो ईश्वर को शरीर और इंद्रियों से युक्त क्यों न मान लिया जाए इस पर कहते हैं सूत्र 40 कर्वत चेन्ना भोगादिभ्य चेत यदि कर्णवत ईश्वर को शरीर इंद्रिय आदि कर्णों से युक्त मान लिया जाए तो यह ठीक नहीं है भोगादिभ्य क्योंकि भोग आदि से उसका संबंध सिद्ध हो जाएगा व्याख्या यदि वो यह मान लिया जाए कि ईश्वर अपने संकल्प से ही मन बुद्धि और इंद्रिय आदि सहित शरीर धारण करके लौकिक दृष्टांत के अनुसार निमित्त कारण बन जाता है तो यह भी ठीक नहीं है क्योंकि शरीरधारी होने पर साधारण जीवों की भांति उसे कर्मानुसार भोगों की प्राप्ति होने का प्रसंग आ जाएगा उस दशा में उसकी ईश्वरता ही सिद्ध नहीं होगी अतः ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानना युक्ति नहीं है संबंध उपर्युक्त पाशुपत मत में अन्य दोषों की उद्भावना करते हुए कहते हैं सूत्र 41 अंतवत्तम असर्वज्ञता भाव अंतवत्व पाशुपत मत में ईश्वर के अंत वाला होने का वा अथवा असर्वज्ञता सर्वज्ञ न होने का दोष उपस्थित होता है व्याख्या पाशुपत सिद्धांत के अनुसार ईश्वर अनंत एवं सर्वज्ञ है साथ ही वे प्रधान प्रकृति और जीवों को भी अनंत मानते हैं अतः यह प्रश्न उठता है कि उनका माना हुआ ईश्वर यह बात जानता है या नहीं कि जीव कितने और कैसे हैं प्रधान का स्वरूप क्या और कैसा है तथा मैं ईश्वर कौन और कैसा हूँ इसके उत्तर में यदि पाशुपत मत वाले जगह कहें ईश्वर यह सब कुछ जानता है तब तो जानने में आ जाने वाले पदार्थों को अनंत असीम माना या कहना अयुक्त सिद्ध होता है और यदि कहें वह नहीं जानता तो ईश्वर को सर्वज्ञ मानना नहीं बन सकता अतः या तो ईश्वर जीवात्मा और प्रकृति को शांत मानना पड़ेगा या ईश्वर को अल्पज्ञ स्वीकार करना पड़ेगा इस प्रकार पूर्वोक्त सिद्धांत दोषयुक्त एवं वेद विरुद्ध होने के कारण मानने योग्य नहीं है संबंध यहाँ तक वेद विरुद्ध मतों का खंडन किया गया अब वेद प्रमाण मानने वाले पांचरात्र आगम में जो आंशिक अनुपत्ति की शंका उठाई जाती है उसका समाधान करने के लिए अगला प्रकरण आरंभ करते हैं भागवत शास्त्र पांचरात्र आदि की प्रक्रिया इस प्रकार है परम कारण स्वरूप वासुदेव से संकर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है संकर्षण से प्रद्युम्न संयोग मन उत्पन्न होता है और उस प्रद्युम्न से अनिरुद्ध नामधारी अहंकार की उत्पत्ति होती है इसमें दोष की उद्भावना करते हुए पूर्व कहता है सूत्र बयालीस उत्पत्त्य संभवात उत्पत्त्य संभवात जीव की उत्पत्ति संभव नहीं है इसलिए वासुदेव से संकर्षण की उत्पत्ति मानना वेद विरुद्ध प्रतीत होता है व्याख्या भागवत शास्त्र या पांचरात्र आगम जो यह मानता है कि इस जगत के परम कारण परब्रह्म पुरुषोत्तम श्री वासुदेव हैं वे ही इसके निमित्त और उपादान भी हैं यह वैदिक मान्यता के सर्वथा अनुकूल है परंतु इसमें भगवान वासुदेव से जो संकरषण नामक जीव की उत्पत्ति बताई गई है ज कथन वेद विरुद्ध जान पड़ता है क्योंकि श्रुति में जीव को जन्म मरण से रहित और नित्य कहा गया है उत्पन्न होने वाला उमली वस्तु कभी नित्य नहीं हो सकती अतः जीव की उत्पत्ति असंभव है यदि जीव को उत्पत्ति विनाशशील एवं अनित्य मान लिया जाए तो वेद शास्त्रों में जो उसकी बद्ध मुक्त अवस्था का वर्णन है वह व्यर्थ होगा इसके सिवा जन्म मरण रूप बंधन से छूटने और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए जो वेदों में साधन बताए गए हैं वे सब भी व्यर्थ सिद्ध होते हैं अतः जीव की उत्पत्ति मानना उचित नहीं है संबंध अपूर्व पक्षी की दूसरी शंका का उल्लेख करते हैं सूत्र तिरालीस न च कर्तुकर्णम च तथा कर्ता जीवात्मा से कर्णम करण मन और मन से अहंकार की उत्पत्ति भी न संभव नहीं है या क्या जिस प्रकार पर ब्रह्म भगवान वासुदेव से जीव की उत्पत्ति असंभव है उसी प्रकार शंकरसन नाम से कहे जाने वाले चेतन जीवात्मा से प्रद्युम्न नामक मनस्तत्व की और उससे अनिरुद्ध नामक अहंकार तत्व की उत्पत्ति भी संभव नहीं है क्योंकि जीवात्मा कर्ता और चेतन है मन करण है अतः कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं हो सकती इस प्रकार पांच रात्र नामक भक्ति शास्त्र में अन्य सब मान्यता वेदानुकूल होने पर भी उपर्युक्त स्थलों में श्रुति से कुछ विरोध का प्रतीत होता है उसे पूर्व पक्ष के रूप में उठाकर सूत्रकार अगले दो सूत्रों द्वारा उस विरोध का परिहार करते हुए कहते हैं सूत्र 44 चौवालीस विज्ञानाधि तेह विज्ञानाधिभावे पांचरात्र शास्त्र द्वारा भगवान के विज्ञान आदि सदविध गुणों का संकर्षण आदि में भाव होना सूचित किया गया है इस मान्यता के अनुसार उनका भगवत स्वरूप होना सिद्ध होता है इसलिए तत्प्रतिषेध उनकी उत्पत्ति का वेद में निषेध नहीं है व्याख्या पूर्व पक्षी ने जो यह कहा कि श्रुति में जीवात्मा की उत्पत्ति का विरोध है तथा कर्ता से कारण की उत्पत्ति नहीं हो सकती इसके उत्तर में सिद्धांत पक्ष का कहना है कि उक्त पांच रात्र शास्त्र में जीव की उत्पत्ति या कर्ता से करण की उत्पत्ति नहीं बताई गई है अपितु तो संकर्षण जीव तत्व के प्रद्युम्न मनस तत्व के और अनिरुद्ध अहंकार तत्व के अधिष्ठाता बताए गए हैं जो भगवान वासुदेव के ही अंगभूत हैं क्योंकि वहाँ संकर्षण को भगवान प्राण प्रद्युम्न को मन और अनिरुद्ध को अहंकार माना गया है अतः वहाँ जो उनकी उत्पत्ति का वर्णन है वह भगवान के ही अंशों का उन उन रूपों में प्रागट्य बताने वाला है श्रुति में भी भगवान के अजन्मा होते हुए भी विविध रूपों में प्रगट होने का वर्णन इस प्रकार मिलता है अजाय मानो बहुधा विजायते इसलिए भगवान वासुदेव का संकर्षण आदि व्यूहों के रूप में प्रकट होना वेद विरुद्ध नहीं है जिस प्रकार भगवान अपने भक्तों पर दया करके श्रीराम आदि के रूप में प्रकट होते हैं उसी प्रकार साक्षात परम ब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव अपने भक्त जनों पर कृपा करके स्वेच्छा से ही चतुर्व्यूह के रूप में प्रकट होते हैं भागवत शास्त्र में इन चारों की उपासना भगवान वासुदेव की ही उपासना मानी गई है भगवान वासुदेव विभिन्न अधिकारियों के लिए विभिन्न रूपों में उपास्य होते हैं इसलिए उनके चार व्यूह माने गए हैं इन व्यूहों के पूजा उपासना से परब्रह्म परमात्मा की ही प्राप्ति मानी गई है उन संकर्षण आदि का जन्म साधारण जीवों की भांति नहीं है क्योंकि वे चारों ही चेतन तथा ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति बल वीर्य और तेज आदि समस्त भगवत भावों से संपन्न माने गए हैं अतः संकर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध ये तीनों उन परब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव से भिन्न तत्व नहीं हैं ऐसा उनकी उत्पत्ति का वर्णन वेद विरुद्ध नहीं है संबंध यह पाँच रात्र आगम वेदानुकूल है किसी अंश में भी इसका वेद से विरुद्ध नहीं है इस बात को पुनः दृढ़ करते हैं सूत्र पैंतालीस विप्रतिषेधात् च विप्रतिषेधात् शास्त्र में विशेष रूप से जीव की उत्पत्ति का निषेध किया गया है इसलिए भी यह वेद के प्रतिकूल नहीं है व्याख्या उक्त शास्त्र में जीव को अनादि नित्य चेतन और अविनाशी माना गया है तथा उसके जन्म मरण का निषेध किया गया है इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि इसका वैदिक प्रक्रिया से कोई विरोध नहीं है इसमें जो यह कहा गया है कि शांडिल्य मुनि ने अंगो सहित चारों वेदों में निष्ठा निश्चल स्थित को न पाकर इस भक्तिशास्त्र का अध्ययन किया यह वेदों की निंदा या प्रसिद्ध नहीं है जिससे कि इसे वेद विरोधी शास्त्र कहा जा सके इस प्रसंग द्वारा भक्ति शास्त्र की महिमा का ही प्रतिपादन किया गया है छंदोग्य उपनिषद में नारद जी के विषय में भी ऐसा ही प्रसंग आया है नारद जी ने सनत कुमार जी से कहा मैंने समस्त वेद वेदांग इतिहास पुराण आदि पढ़ लिए तो भी मुझे आत्मतत्व का अनुभव नहीं हुआ यह कथन जैसे वेदादि शास्त्रों को तुच्छ बताने के लिए नहीं आत्मज्ञान की महत्ता सूचित करने के लिए है उसी प्रकार पांचरात्र में सांडिल्य का प्रसंग भी वेदों की तुक्षता बताने के लिए नहीं अपितु तो भक्ति शास्त्र की महिमा प्रकट करने के लिए आया है अथवा शास्त्र सर्वथा निर्दोष एवं वेदानुकूल है दूसरा पाद संपूर्ण